दैनंदिन जीवन में योग जप और ध्यान ध्यान के विषय प्रश्न क्या यह आवश्यक है कि हम साकार ईश्वर, इष्ट देवता पर ध्यान केंद्रित करें क्यों न हम एक प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करें उत्तर ध्यान का अर्थ है शरीर के किसी केंद्र जैसे हृदय ब्रिगुटी या मस्तिष्क में किसी भी विषय पर विचारों का निरंतर धन प्रवाह ध्यान का विषय कुछ भी हो सकता है जैसे ईश्वर का साकार रूप या कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व या ज्योति कोई बाह्य वस्तु जैसे पेड़ या पर्वत को भी ध्यान का विषय बन सकता है परंतु ध्यान के लिए ईश्वरीय या आध्यात्मिक विषय चुनना सर्वोत्तम है ध्यान के लिए ज्योतिष स्वरूप परमात्मा भी एक श्रेष्ठ और शास्त्र अनुमोदित विषय है प्रश्न कौन सा ध्यान आध्यात्मिकता के लिए अधिक लाभदायक है उत्तर ईश्वर के रूप का ध्यान अधिक उपयुक्त है हम स्वयं शरीरधारी हैं इसीलिए रूप के ध्यान या साकार ध्यान से अनाड़ी मन को स्थिर करना आसान होता है इसके अलावा दैवी व्यक्तित्व के ध्यान से बहुत से सदगुण विकसित होते हैं और जब ईश्वर या अवतारी पुरुषों पर प्रेम उत्पन्न होता है तो ध्यान सहज हो जाता है ये अवतारी पुरुष हमें दोहात्म देहात्म बोध से परे ले जाते हैं तथा रूप के परे तत्व को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं प्रश्न क्या कोई स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है उत्तर हाँ। लेकिन इससे केवल मन शांत होगा श्री राम कृष्ण कहते हैं पानी निकालने के लिए हमें एक ही स्थान पर खोजना चाहिए मेरा मन विभिन्न समय में भिन्न भिन्न देवताओं में लगता है मुझे क्या करना चाहिए उत्तर यह बहुत जरूरी है कि हमारा मन ध्यान में किसी एक ही देवता पर स्थिर हो इसलिए अलग अलग समय में ध्यान में यदि अलग अलग देवता आए तो उन्हें अपने इष्ट देवता में विलीन करने का प्रयत्न करो प्रश्न कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्याओं पर ध्यान किया था आप तो मन को शांत करने को कहते हैं तब किसी समस्या पर ध्यान करने का क्या अर्थ है उत्तर ध्यान का विषय ईश्वर ईश्वरी ज्योति कोई भौतिक वस्तु या कोई विचार हो सकता है वस्तुतः किसी विचार पर ध्यान उच्च स्तर का ध्यान है उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण ने सभी जीवों पर दया इस पर ध्यान किया और एक नया तत्व शिव ज्ञान से जीव सेवा का आविष्कार किया इसी प्रकार जब स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्या पर ध्यान किया तो उन्होंने इसका समाधान खोजा ध्यान के दौरान श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का मन एक ही विषय में प्रवाहित होता था क्योंकि वह शांत तथा अचल था अन्यथा वे नया तत्व तो आविष्कार नहीं कर सकते थे प्रश्न क्या आत्मा समीक्षा और ध्यान में कोई अंतर है उत्तर अवश्य ध्यान पारायण मन स्वयं निरीक्षण करता है और उसमें भेदन क्षमता बहुत होती है इसीलिए वह स्वयं की समीक्षा कर उसकी उन्नति में बाधक चीज़ों का पता लगा सकता है इसके अतिरिक्त वह अवचेतन मन के अंतस्थल में सुप्त संस्कारों को ढूंढ उनका समाधान कर सकता है प्रश्न मुझे पढ़ाई के समय गाना सुनने की आदत है क्या हम ध्यान के समय संगीत सुन सकते हैं उत्तर तो भक्ति संगीत और उच्चांग संगीत मन को शांत और एकाग्र करने में सहायक हो सकते हैं श्री रामकृष्ण भक्तिपूर्ण संगीत सुनकर समाधिस्थ हो जाते थे हमारे आश्रमों में भी ध्यान से पहले वैदिक पाठ और स्तोत्र गाने की परंपरा है कुछ लोग गाने के अर्थ पर भी मन एकाग्र करते हैं यह भी एक प्रकार का ध्यान ही है ध्यान से पहले दस मिनट के लिए भक्ति संगीत सुना जा सकता है प्रश्न क्या हम ध्यान के लिए सहायक रूप में वैदिक मंत्र सुन सकते हैं क्योंकि मन चंचल है और गाना सुनना चाहता है उत्तर इस प्रकार की एकाग्रता स्वलंभव ध्यान है और सच्चे अर्थ में ध्यान नहीं है ध्यान तीव्र क्रियाशीलता है और उसका निरालंब अभ्यास ही करना चाहिए यही एक बार हमको किसी सहारे की आदत पड़ जाए तो हम सर्वदा उसके आश्रित हो जाएंगे आरंभ में इसका थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं लेकिन अभी या बाद में बिना किसी बाह्य आलम्बन के ध्यान करना सीखना होगा मन यदि गाना सुनना चाहता है तो सुन सकते हैं लेकिन जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है तुरंत बिना इनके ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए प्रश्न गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान क्या है एक से दूसरे की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है उत्तर ध्यान अभ्यास रूप ध्यान के लिए जा, किया जाता है यह देवता की मूर्ति या चित्र पर ध्यान स्वरूप रूप ध्यान कहलाता है सभी संत पुरुषों का अवतार पुरुषों में दया प्रेम त्याग संयम आदि दैवी गुण होते हैं अतः रूप ध्यान का धीरे धीरे गुण ध्यान में लय होना चाहिए गुण ध्यान के लिए हमारे चेतन और अवचेतन मन में ध्येय इष्ट देवता के दैवी गुणों की कुछ जानकारी होनी चाहिए जैसे जैसे हम रूप ध्यान के स्थिर होते हैं हम इष्ट के गुणों का स्वतः ही चिंतन करने लगते हैं हम सभी ध्यान के समय यह सोचते हैं कि हमारे इष्ट प्रेम स्नेह और आनंद से परिपूर्ण है ध्यान के समय इष्ट के इस आनंद को स्वयं में अनुभव करना चाहिए जैसे जैसे हम साधना में अग्रसर होते होंगे वैसे वैसे हम इष्ट की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे हमें जोर करके इष्ट के गुणों का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है इसके पश्चात रूप और गुणों से परे केवल दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती है यही स्वरूप ध्यान है इसके पश्चात ध्यान के उच्चतम सोपान में हम इष्ट का सर्वभूतों में अनुभव कर पाते हैं ध्यान में बाधाएँ प्रश्न ध्यान के समय बहुत से गंदे विचार मन में उगते हैं जिससे ध्यान की अनिच्छा पैदा हो जाती है इसका क्या उपाय है उत्तर ध्यान के समय मन में भी गेंदे विचारों का आना साधारण बात है सभी साधकों को अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रारंभिक काल में इसका सामना करना पड़ता है लेकिन इसके लिए ध्यान अभ्यास नहीं है छोड़ना चाहिए ध्यान के पहले कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो या कुछ भजन गालो या ध्यान से पहले अपने मन को साक्षी भाव में देखो ध्यान के समय इन विचारों को अधिक महत्व मत दो यदि तुम इन्हें अधिक महत्व नहीं दोगे तो वे स्वतः चले जाएंगे ऐसे विचार यदि बहुत प्रबल हो तो ध्यान छोड़कर कुछ पढ़ लेना चाहिए प्रश्न नियमित आध्यात्मिक साधना करते समय कभी कभी पूर्व संस्कार बहुत तीव्र वेग से उठते हैं और बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं हम निराश हो जाते हैं हमें क्या करना चाहिए उत्तर जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है यह उन सभी की समस्या है जो निष्ठा से साधन भजन करना चाहते हैं लेकिन यह निराशा का कोई कारण नहीं है जैसे जैसे नए संस्कार जन्म लेंगे वैसे वैसे पुराने संस्कारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी नियमित ध्यान स्वाध्याय सत्संग करते रहो और नैतिक जीवन बिताओ प्रश्न जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं वैसे ही मेरे मन में सारे दिन के क्रियाकलाप से संबंधित विचार आने लगते हैं तब मन का नियंत्रण असंभव हो जाता है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उत्तर ध्यान में से पहले कुछ अच्छा सुख साहित्य पढ़ लेना चाहिए आवश्यकता लगे तो कुछ अच्छे विचारों जैसे गीता के श्लोक या रामकृष्ण वचनामृत को लिख लेना चाहिए इससे मन को सही दिशा मिलेगी और बाहर की ओर मन का वेग दुर्बल हो जाएगा इससे मन में विचारों को प्रशमित होने में सहायता मिलती है इसके बाद कुछ उपचार जैसे देवता के चित्र को साफ करना फूल अर्पित करना धूप दिखाना आदि का आदि कर सकते हैं इनसे भी सहायता मिलेगी दूसरी विधि है मन ही मन जप करना और इसे मन ही मन सुनते सुनने का प्रयास करना यदि इसे कर सको तो दैनंदिन क्रिया संबंधी विचारों का अधिक दंग नहीं कर सक पाएगा थोड़ा बहुत सरल प्राणायाम भी कर सकते हो ध्यान के लिए गुरु के निर्देशों का अक्षरशा पालन करना चाहिए प्रश्न स्वामी तुर्यानंद कहते थे कि जब तुम ध्यान के लिए बैठे तो मन के दरवाजे पर प्रवेश निषेध लिख दिया करो ताकि बुरे विचार न घुस पाए यह कैसे करें उत्तर स्वामी तुर्यानंद ध्यान सिद्ध योगी थे वे अपनी इच्छा शक्ति से मन के दरवाजे पर प्रवेश निषेध लिख सकते थे और प्रतिकूल विचारों का उठना रोक सकते थे विचार तो बाहर से नहीं आते भीतर से ही उठते हैं मुख्य बात है कि हमें ध्यान में सहायक विचारों के सिवा अन्य विचारों को मन में नहीं उठने देना चाहिए इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है क्या हम नहीं जानते कि घरों में ऐसा नोटिस होने के बावजूद भी कुछ लोग बिना अनुमति के घुस आते हैं इसीलिए सतर्क रहकर पहरा देना चाहिए ध्यान में बैठने में से पहले मन के एक भाग को अपने पर ही पहरा देने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए तुम स्वयं भी अपने मन का निरीक्षण कर सकते हो बाद में मन को यह समझाना चाहिए कि ऐसे विचार हानिकारक हैं इससे मन में विचार प्रवाह कम हो जाएगा प्रश्न ध्यान के समय कभी कभी एक प्रकार की मानसिक शून्यता आ जाती है उस समय मन में सुप्त इच्छाओं और आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए उत्तर ध्यान करते समय ऐसी शून्यता का आना ठीक नहीं है मन में हमेशा कुछ विधेयात्मक तत्व जैसे मंत्र मंत्र के शब्द या अर्थ चित्र या मूर्ति शुभ विचार आदि रहना चाहिए मन यदि खाली रहेगा तो शीघ्र ही बहुत तरह के विचार उसमें उठने लगेंगे कामनाओं और आसक्ति का निराकरण इस शून्यता से संपूर्ण अलग विषय है अलग अलग प्रकार की आसक्तियों को दूर करने के लिए अलग प्रकार के उपाय अ साधारणत ध्यान के साथ साथ विवेक और वैराग्य अनाशक्ति का अभ्यास हो हमें सफल कर सकता है